और जल्दी, जल्दी हमें दर्शन दीजिए तो अब हमें सेना में जाना नहीं कहीं भी कुछ करना नहीं हम, हम तो चाहते, चाहते हैं कि आप बेगे दर्शन दीजिए क्योंकि हमें पता, पता चला, चला है कि आप, आप हमसे बहुत नाराज हैं जो गुरु रूटा हो तुरंत मनाविये और हो जावे दिन आदीन गुनाह बक्साई जब कोई साधु संत जब कोई अपने माता पिता या बड़े कोई भी जब अपन से रूठ जाते हैं तो अपने तो तो राजी हो हमारा जीवन बेकार हो गया इसलिए कहते हैं आप दर्शन दीजिए गुरु स्वामिया सुनमिंती मोरी बलि जाऊं विलंबन कीजिए गुरु नैन भर भर रहते है रो निमस नैडिए गुरु बाय दी जो बंदी छोड़ा अब की बंद छोड़ा करते हुए जब उन्होंने प्रार्थनाए की तो जो मुनिंद्र मुनिंद्र रूप में में प्रकट हुए थे उस युग में, फिर प्रकट होकर के दर्शन दिए नल और नीर जब दर्शन पावे गुरु महाराज का और वे पत्थर पकड़ के जब पानी में छोड़े रोते हुए दुखी है कि गुरु महाराज अब की बार लाज रखो नहीं तो दास में क्या बीतेगी पता नहीं इसलिए गुरु महाराज अब की बार लाज रखो और कृपा करो दोनों नैन जो है त्रिकुटी में लग गए और दोनों नेत्रों से आंसू की धार बहने लगी गुरुदेव कृपा करो गुरुदेव कृपा करो साहेब ने कृपा की और जैसे ही पत्थर पत्थर पानी में छोड़ा और पत्थर तिर गया आज रामायण की कथा करने वाले कहते हैं कि फलाना नाम लिखने से पत्थर तिर गया नहीं तिरा था वो तो उनकी गुरु भक्ति थी अगर तिरा था तो, तो आज, आज भी, भी कोई नाम लिख करके, करके पत्र फेंके तेरे तो मालूम पड़ जाएगा तो इसी प्रकार जब तक रहनी में हंस नहीं रहे गुरुमुखी नहीं रहे तब तक, तक, तक नहीं तिर सकता है तो इसलिए कहते हैं नल और नीर की भक्ति से उनकी गुरु भक्ति से, से उनकी गुरु की मेहर से रामचंद्र जी आप पांच बना करके और लंका पदारे और फिर रावण से युद्ध हुआ और फिर युद्ध के अंदर नाक फांस में दोनों भाइयों को फांस लिया था इंद्रजीत ने और फिर वहां भी गरुड़ जी की कृपा हुई तो छूटे और फिर अंत में गुरु महाराज का नाम लेकर के और दुष्ट रावण की नावी में जब तीर लगाया तब रावण मर गया और फिर अपनी सीता को छुड़ा के लाए थे। तो जहां भी, जहां भी काम बना है, गुरु भक्ति करने से काम बना है जिन्होंने गुरु भक्ति नहीं की उनका सब काम बिगड़ा है यह प्रमाण है इसलिए आगे कथा कहते हैं इंद्रमती रानी जी गढ़ की रानी थी। और नित नया संत जिमांति थी उसका पुण्य इतना बढ़ गया कि काशी से कबीर साहब को प्रगट होकर दर्शन देना पड़ा रानी इंद्रमती जब की हंस बनी तो वर्मा विष्णु में को बड़ा दुख हुआ कि ये तो रानी जो है सदगुरु की बड़ी प्रेमी है और लाखों अरबों खरबों अनंत जीवों को सतलोग ले गई इनके ऊपर सतगुरु की बड़ी मेहर है कृपा है और भी जीवों को यहाँ से अमर अम्रलोक ले जाएगी तो हमारा देश खाली हो जाएगा। तो नयन दूत को कहते हैं कि तुम इनको कष्ट देव और इसको भ्रमित करो तिमिर नैन दूत कबीर साहब का स्वरूप धर के और दरबार में गढ़गिरनार के दरबार में पूछता है तो राजा तो नमस्कार करता है पर रानी उसको नमस्कार नहीं करती है क्योंकि सतगुरु देते हैं कि सुबह कबीर रूप में यानी मेरे रूप में तिमिर नयन दूत आएगा उसको अगर नमस्कार किया तो तेरे मेरे अंतर पड़ जाएगा हे रानी तुम उसको नमस्कार नहीं करना एक बात सुन ले कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। मंत्र मंत्र देता है इस मंत्र को तुम जपना तो उसका कोई प्रभाव तेरे ऊपर नहीं चलेगा रानी इंद्रमती ने सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपने सतगुरु महाराज का दर्शन किया और फिर दोपहर में यह बात बन गई तिमिर दूत और और अपने आप को कबीर कहते हुए उनके राज में प्रवेश हो हो गया। गया, गया। राजा ने नमस्कार किया। ने नमस्कार नमस्कार किया, किया। रानी रानी नहीं तब उसने पे थाप चलाई और चला गया, गुप्त हो गया। जब रानी जा करके अपने आसन पर सोई तो तक सांप बन करके रानी को डस गया जब उसने रानी ने अपने मस्तक पे हाथ फेरा तो वहाँ काला काला सा हो गया मस्तक जहर फैल रहा था रानी ने फिर अपने सतगुरु का स्मरण शुरू किया